है। के के आश्रय आश्रय उसी प्रकार से आत्मा क्या है ज्ञान का आश्रय है उस ज्ञान को क्या कहते हैं धर, धर्म धर्मभूत ज्ञान ज्ञान कैसा है इनका जी वो है स्वाभाविक रूप से धर्मभूत ज्ञान है और अनादि अनादिकर्म रूप अज्ञान के कारण संकुचित होकर के दे देव हो जाता है देव हो जाता है किस कारण से अनाधिक्रम रूप ज्ञान के कारण धर्म रूप ज्ञान संकटित होकर देव व्यापी हो जाता है है ना? तो जब देव व्यापी हो जाता है तो परमात्मा को विषय करता है देकर देकर देकर करता देकर है।, है।, है। और अच्छा, ठीक है तो फिर संसार के सामने जो ज्ञान का प्रसार होता है वो तो किसके अधिन है किसके साथेक्षा रखता है देकर देकर देकर तो इंद्री सापेक्ष ज्ञान का करते तो कैसा है आत्मा का अच्छा और स्वाभाविक कर्तृत्व तो कौन सा है ब्रह्मानुभव ब्रह्मा तो स्वाभाविक है जैसे पिता की संपत्ति को प्राप्त करने में पुत्र का सहज अधिकार होता है भगवान का अनुभव करने में साफ का सहज अधिकार है फिर अनुभव क्यों नहीं होता है प्रतिबंधक क्या है उसका अनाधी कर्म रूप से ज्ञान है और वो मुक्तों का रहता है इसलिए उनका धर्मभूत ज्ञान कैसा हो जाता है वो सबको विषय करता है मतलब परमात्मा को विषय करता है और परमात्मा के में स्थित जो भी चेतन अचेतन जो भी उसकी भी विभुियाँ हैं सबका ठीक है तो ये बताइए जैसे कि भक्ति है ना पहले महापुरुषों से सुन लिया परमात्मा के बारे में उसका मनन चिंतन कर रहे हैं तो ये भक्ति का मतलब होता है मेरी श्रोतव्यो मंतव्यो निरिध्या परमात्मा कैसे है सगुण है सब विशेष है दिव्य मंगल विग्रह विशिष्ट है जगत के जन्मादि के कारण है, है न ऐसा शास्त्रों से सुन लिया और सुनने के बाद में क्या करने लगे मनन मनन के बाद क्या होगा निरुध्यासन निरिध्यासन कैसा होता है के का तो ऐसा तो तो निरिध्यासन चलेगा और जब वही प्रीति रूप हो जाएगा तब उसका नाम क्या हो जाएगा भक्ति हो जाएगा तो भक्ति आरंभ में कैसे होती है की स्मरण है न और वो परोक्ष होती है और भक्ति करते करते जब परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा तो भक्ति किम रूप हो जाएगी अपरोक्ष हो जाएगी साक्षात्कार हो जाएगी तो उससे क्या है कि जो भगवान का अनुभव ये भगवान का साक्षात्कार ही है जो भगवत अनुभव का कर्तव्य स्वाभाविक माना गया है वो भगवान के साक्षात्कार का स्वाभाविक माना गया है बधाई तो विशेषता तो इस सिद्धांत में भक्ति सिद्ध है कि नहीं सिद्ध है भक्ति स्वभाव से सिद्ध जीव के प्रतिबंधक तो अनादिकरण रूपा ज्ञान है जीव का जब भगवान की कृपा से साधना करते करके निवीित हो जाएगा तो भगवान का अनुभव सहज सिद्ध है और शंकर में संक्रमत में क्या है कि निर्विशेष चिन्ह मात्र ग्रम भी करते हैं और अविद्या जैसे रज्जु अज्ञान से सर्प रूप में भस्ती है वैसे निर्विशेष चिन्ह मात्र परमात्मा वो अविद्या से जीव रूप में जगत रूप में गुरु रूप में ईश्वर रूप में सद रूप में ठक रहे हैं है? रज्जु अज्ञान से सर्प रूप में कभी दंड रूप में कभी जलधारा रूप में कभी भूल रूप में भस्ती है चित्त कर्ण भस्ती है ज्ञान से और ज्ञान निवृत्त होने पर क्या बचेगा रज्जु बचेगी सर्वि रहेंगे तो शांकर मत में जो ईश्वर है जीव है गुरु है शास्त्र है ये सब किस कारण घट रहा है अज्ञान निवृत्त होने पर ये रहेगा निर्विशिष्ट मात्र रहेगा तो जिसकी भक्ति की जाती है परमात्मा की वो परमात्मा रहा है भक्ति तो करते है ना की भगवान के जो है ना अनंत कल्याण गुण गण विशिष्ट है अनंत लीलाओं को लेकर के अनंत उनकी महिमा को लेकर के तो भक्ति की जाती है तो जो उपास्य ब्रह्म है उसकी भक्ति की जाती है वो वो तत्व का साक्षात्कार करने पर रहा नहीं। तो भक्ति हो पाएगी शंकर मत में भक्ति संभव नहीं है बर्मी आई बात वो चतुराई से कहते हैं कि वो भक्ति हो सकती है कैसे गुणों का आरोप करके गुणों का गुण है नहीं भगवान में पता चल गया फिर भी आरोप करके भक्ति करेंगे क्या करके आरोप, आरोप का मतलब जो वस्तु नहीं है उसको मान लेना अब आप बताइए की आपके पास दो रुपए है और कोई आप में आरोप करे कि दो करोड़ रुपए है तो आप देख पाओगे उसको नहीं। नहीं। अच्छा और फिर यदि आपको कोई बार बार बोले हमको दो करोड़ रुपए दे दो तो ये आपकी स्तुति होगी कि वंचना होगी उसके द्वारा तो भगवान में गुण है नहीं और बार बार ये मान लिया कि गुण है निश्चय कर लिया फिर आरोप करो तो ये भगवान के साथ वंचना होगी कि भक्ति होगी उनकी इसे भगवान खुश होंगे क्या तो जिन्होंने भी भगवान की भक्ति की है उनको सबसे मानकर ही भक्ति की है ध्यान रखना कल्पित मान तो भक्ति होती नहीं है ये तो एक ऐसा है ना बुरा नहीं मानना लोगों को आकर्षित करने के लिए लोग भक्ति करते हैं पहले भगवान की पूजा ये सब किसके लिए और जब आकर्षित हो जाए तमाम आने लगे तो समझा दो ईश्वर ये तो सत्य है ही नहीं एक निर्गुण विशेष आत्मा ये सत्य है ये तो सब मिथ्या है ऐसा है मिथ्या है शासन मिथ्या है सब मिथ्या है, है तो सत्य तो ये है तो लोगों को आकर्षित करने के लिए भक्ति का बात बोलना और जब अपना निकट आ गया तब तो उसको उसे भक्ति से वंचित कर दिया भगवान ने ही वंचित कर दिया और कुछ नहीं होती भक्ति बिना भगवान को विशेष माने बिना नहीं होती है जो निर्विशेष मानते हैं वो तो क्या है दूसरे को वंचना करने के लिए भक्ति का एक चोला मात्र है वास्तव में भक्ति नहीं भक्ति हृदय की वस्तु है वो बहुत ऊंची चीज है तो ये समझ गए की वैष्णव सिद्धांत में भक्ति संभव है है ना अच्छा सांसारिक कर्मो का तो स्वाभाविक माना गया नहीं माना गया नहीं माना गया इस बात को ध्यान देना अब जो सांकर तो तो तो चर्चा चल रही चार पांच दिनों से उपाधि में यदि कर्तृत्व तो नहीं है तो उपाधि के संबंध से परमात्मा में जाएगा नहीं, नहीं जाएगा कई दिन से चर्चा चल रही है इस विषय में यहाँ औपाधि का मतलब उपाधि में है तब परमात्मा में ऐसा अभिप्राय नहीं आ रामोस्वामी का यहाँ मतलब उपाधि के संबंध से आत्मा में करतृत्व तो। उपाधि के उपाधि निमित्त है उपाधि के लिए नैमित्त शब्द का प्रयोग करते हैं ये के शब्द का उपाधिक का निमित्त। और उपाधि का क्या है निमित्त निमित्त अपाए निमित्त का, का सभी अपाया जब निमित्त नहीं रहेगा क्या देह इंद्री अनादि करण रूप अज्ञान तो नैमित्तिक कर्तृत्व रहेगा कर्तित्व इस निमित्त के कारण किसमें आता है आत्मा में न रहने पर नहीं होता निमित्त में होने पर नैमित्त में ऐसा यहाँ नहीं मानेंगे इसलिए उनका निमित्त नैमित तो इनके औतृत्व में भी भेद हो गया इस पर नैयाई के मतानुसार क्या है आत्मा में सभी प्रकार का कर्तृत्व तो कैसा है स्वाभाविक है शर मतानुसार आत्मा में सभी प्रकार का कर्तृत्व तो कैसा है अभिशिष्टा मतानुसार है न्यान रखना सांसारिक कर्म जो हो रहे हैं ना जो पुण्य पाप के जनक कर्म हो रहे हैं वो उपाधित तो तो है अब ये हो जाए ना विषय तो पास चलेगा क्या बताया था इसमें आपको कितना या? तो इसके साथ भूल गया एक सौ जितने दिनों ने भक्ति की है चाहे वो सुखदेव हो नारद हो कोई भी हो तो भगवान को कैसा मानकर दिया है ऐसा आप गीता प्रेस के हनुमान प्रसाद को थे बहुत बड़े भगवान के भक्त थे और तो बहुत अनुभवी महापुरुष थे तो उनके मन में भी ऐसा संदेह आ गया कि भगवान जो है सविशेष है की निर्विशेष है मन में संदेह आ गया देते हैं और ये ये पता कब चला है शरीर छूटने के कई साल बाद पता चला लोगों को डायरी में लिख रखा था अपनी। तो स्वप्न में उनको दर्शन हुए दो ऋषियों के। और उन्होंने बोला कि कि हम हम दिन में, तय बजे समय दिए आपसे मिलने आएंगे। तो उस स्वप्न के आधार पर भाई जी ने गीता वाटिका में उस समय उस जमाने में एक झोपड़ी पीछे की ओर थी उसकी सफाई करके और एक बेंच लगवा दिया और झोंपड़ी के बाहर बैठ करके प्रतीक्षा करने लगे समय पर सामान्य देश में, में दो ब्राह्मण आ गए तो अब समय वही था इसलिए उन्होंने झोपड़ी की ओर संकेत कर दिया और दोनों महापुरुष करते करते वो दिव्य रूप में आ गए एक थे नारद एक थे अमिरासी आ गए तो उन्होंने उनको समझाया है क्या समझाया है कि भगवान सविशेष ही है भगवान सबिशेष ही है सगुण ही है वो प्राकृत गुणों से रहित होने के कारण उनको निर्गुण कह दिया जाता है प्राकृत गुण प्रकृति के गुण क्या है सत्वर सत्वर स्तम ये प्रकृति के गुण है ये परमात्मा में नहीं है तो सत्वर स्तम प्राकृत गुण हुए तथा प्रकृति के संबंध से जो गुण आएंगे वो भी प्राकृत कहे जाएंगे प्रकृति क्या है देवेंद्र प्रकृति के संबंध से देह में क्या आता है काम क्रोध शोक मोह मत आ जाता है लोग तो प्रकृति के संबंध से जो गुण आते हैं वो भी प्राकृत है ये भी भगवान में है क्या तो प्राकृत गुणों का अभाव परमात्मा में है इसलिए उनको निर्गुण कह दिया जाता है वास्तव में वो सगुण है सविशेषी है सर्वगुण संपन्न है अब आप बताइए नारद और अंगिरा से ज्यादा आज का कोई आचार्य जान सकता है क्या भाष्य करने वाले आज के लोग कलयुक्त उनसे ज्यादा कोई जान सकते हैं सीधी बात नारद जी ने अंगी नहीं हो सके ये उनकी डायरी में लिखा पाया गया मरने के बाद हाँ वहां तो स्मृति में नारद और अंगिरा की मूर्ति लगी हुई है ये हमको ध्यान नहीं है कि भाई जी के समय भाई जी ने लगवाएंगे या बाद में लगाई गई स्थिति नहीं शायद भाई जी ने लगवाई तो मतलब ये सोच लीजिए और जो अब विचार करके भी देखते हैं उपनिषद का ब्रह्मसूत्र का गीता का तो निर्विशेष की सिद्धि किसी भी प्रमाण से होती ही नहीं है आप श्रुति को किनारे कर दो बौद्ध बौद्धों के तर्कों को सामने ले आइए तो भी और बौद्धों के तर्क को भी कौन जो ज्यादा तर्क नहीं पढ़ा है ना श्रुति सम्मत वही मान पाएगा और ज्यादातर के पढ़ा है सूटी पर जिसका ध्यान है वो उस तर्को को भी मानता नहीं है मानता नहीं है नहीं? अभी इसमें अभी तो क्या चल रहा है अपना चित्र प्रकरण चल रहा है ना जब ब्रह्म प्रकरण आएगा तो छोट का एक मंत्र बताएंगे उसमें फिर आप चलिए एक आपने कहा है ना तो एक दो बात छियालीस कहा है तो एक दो बात है आप इसको पुनः देख लीजिए थी। हाँ ठीक है हाँ ठीक है आपकी यही से है ऊपर जो अंडर लाइन है ना इंद्रिय सापेक्ष ज्ञान के प्रसार का कर्तृत्व भी आत्मा का स्वरूपता है क्या इंद्रिय सापेक्ष ज्ञान का प्रसार किस अवस्था में होता है बद्ध अवस्था में और मुक्त अवस्था में क्या? मुक्त का ज्ञान इंद्रिय निरपेक्ष है है ना भगवान की सेवा के लिए उसको दे इंद्रिया प्राप्त हो यह अलग बात है और उसका ज्ञान इंद्रिय निरपेक्ष ही है न तो ये इंद्रिय सापेक्ष जो ज्ञान संसारावस्था में होता है तो इंद्रिय सापेक्ष ज्ञान के प्रकार का कर्तृत्व का कैसा है स्वरूपता है ये किस निमित्त के कारण है किस उपाधि के कारण है आ, कर्मी उपाधि अनादि कर्म काल से जो पूर्ण पाप करते हैं आजाद जीव संचित पूर्ण पाप है उसके कारण है इसके नीचे अंडरलाइन देखेंगे की ब्रह्म साक्षात्कार से वो अभिज्ञात्मक कर्म उपाधि रहेगी हो जाएगा तो फिर उस कर्म मूलक प्रकृति के साथ संसर्ग होगा प्रकृति के साथ संसर्ग किसके कारण होता है कर्म के कारण क्या लेना है देह देह दे दे अच्छा तो प्रकृति के साथ संसर्ग नहीं रहता है तो उपाधि के ना रहने पर औपाधिक कर्तृत्व रहेगा पर ब्रह्मांडों प्रति जो आत्मा का स्वाभाविक कर्तित्व है वो बना रहेगा असंगो एवं पुरुषा इस श्रुति को लेकर आत्मा में कर्तृत्व का अभाव सिद्ध किया जाता है वो हो पाता है क्योंकि इसका क्या मतलब है असंघो एम पुरुष का पुरुष असंघ है पुरुष कैसा है तो आत्मा जो है शुद्ध है कैसे असंघ है है तो आत्मा को असंग कहने से औपाधिक कर्तृत्व का निराकरण होगा अथवा श्रुति सिद्ध स्वाभाविक कर्तित्व का औपाधिक कर्तृत्व भोक्तृत्व सुखित दुखित्व का निराकरण हो जाएगा आत्मा जो है ना कर्म के कारण सुखी दुखी होता है कि स्वभाव से स्वभाव से सुखी दुखी नहीं होता है है ना ध्यान अपने कर्म के कारण सुखी दुखी होता है तो उसका का स्वभाविक नहीं होता है और गीता का जो है ना उभव पमुना बिजानी तो नायब ना धन्य इसके द्वारा आत्मा के कर्तित्व का निषेध होता है कर्तृत्व सामान्य का किसका निषेध होता है बोलो हनन क्रिया के हनन क्रिया के कर्म का और हनन क्रिया के हनन क्रिया के कर्तित्व का निषेध होता।, होता है कर्तित्व सामान्य का निषेध होता है नहीं होता और इसके द्वारा जो कर्तव्य सामान्य का निषेध किया जाता है वह उचित है क्या इसको उदाहरण का समझाया था ना कि किसी किसी व्यक्ति के सामने आप बाजार का भोजन लेकर जाओ बोलो खाओ वो बोलेगा हम नहीं खाते बाद में दूसरा भोजन खाने लगा आप बोलेंगे की आप तो पहले कहते थे नहीं खाते क्यों खाने लगे जैसे हम है तो उसका क्या अर्थ बाजार की चीज भैया खाते जो प्रसंगता जो चीज प्राप्त है उसी का निषेध किया गया तो वो गीता में जो है ना वो किसका करत्वितु? एक का निषेध किया गया शरीर का जो है ना शरीर की हनन क्रिया का कर्तृत्व प्राप्त है तो आत्मा में उसका क्या हो जाएगा हाँ आत्मा में निषेद होने का शरीर का हनन होता है कि नहीं होता है हाँ मतलब हनन शरीर का हनन होता है और आत्मा का आनन मतलब यह समझना कि आत्मा हनंत क्रिया का करूंगी नहीं और अन क्रिया का करता नहीं है ठीक है।, है तो हनंत क्रिया के कर्तव तू कहीं निषेध किया गया है कर्तृत्व सामान्य का निषेध नहीं किया गया और ये अंतःकरण को जो करता मानते हैं वो उचित है दृष्टि तो से तू अग्रिया बुद्धिया यहाँ कौन भी व्यक्ति है तृतिया किसने आती है मन सही वा नजर सकते हो यहाँ पर किसने है तो मन करिणी है हाँ मन करण ही है वो करता मन नहीं हो सकता है यही बताया था आपको ना और थोड़ा सा 609 पर तो देख लो फिर अपने पाठ आ जाएंगे कल हो गया है एक बार देख लो छो ग्यारह था साहब जो आत्मा भी आपके धर्मभूत ज्ञान रहता है वो आत्मा का कैसा धर्म है स्वाभाविक धर्म है नयायिक मत में भी आत्मा ज्ञान का आश्रय है विशेषता जो एक मत में भी आत्मा ज्ञान का आश्रय है और क्या अंतर है दोनों में अनिश्य ज्ञान का आश्रय हाँ. है जन्म ज्ञान का आश्रय है, है है ना ठीक है ये अंतर हुआ और शंकर मत में आत्मा कैसा है ज्ञान और नयायिक मत में ज्ञान का अधिकरण ज्ञान का आश्रय विशिष्ट मत में दोनों क्यों क्यों क्योंकि सुपी में श्रुति ने आत्मा को ज्ञान स्वरूप भी कहा है और ज्ञान का आश्रय भी कहा है तो यहाँ जैसा सुपी में कहा गया है वैसा माना जाता है देखिए ज्ञान आत्मा का स्वाभाविक धर्म होने के कारण कैसा धर्म है नित्य धर्म है और सुख दुख आदि आत्मा के स्वाभाविक धर्म है क्या ये लोग कर्म से हो रहे हैं जब स्वाभाविक धर्म नहीं है तो कैसे हो जाएंगे ये अनिश्चित तो सुखादि केवल आत्मस्वरूप के कारण होते हैं क्या किसके कारण होते हैं प्रकृति के कर्म, कर्म के कारण क्या होता है प्रकृति के साथ संसर्ग और प्रकृति के संसर्ग से देखो बल वे केवल आत्म स्वरूप से उत्पन्न नहीं होते हैं बल्कि प्रकृति के संसर्ग से होने वाले कर्मों से उत्पन्न होते हैं ठीक है तो इनका सुखादी का साधारण कारण क्या होगा सुखादी का और सांसारिक कर्मों का बोलो साधारण कारण क्या होगा आत्मस्वरूप अब कर्म कैसा कारण होगा अब कर्मो का भी कारण क्या है जीव का प्रकृति के साथ संसार संसर्ग ठीक है अब देखिए अपना अब देखो तो आत्मा करता है ये बात समझ में आ गई ना और ब्रह्मसूत्र तो क्या कहता है करता? हाँ करता शास्त्रात्मक की आत्मा को कर्ता मानने पर ही विधि निश्धा की सार्थकता है और अंत को कर्ता कोई भी शास्त्र कहता है यदि अंतकरण को कर्ता मान लिया जाए तो एक बड़ी समस्या है कि मोक्ष के साधन में प्रवृत्ति होगी क्योंकि कोई भी व्यक्ति स्वाविनाश चाहता है तो जड़ उपाधि जड़ अंताकरण जड़ बुद्धि ये अवस्था में रहेगी तो कोई स्वानाश करने के लिए किसी की प्रवृति होती है और जो फल जो कर्म को करता है वही मुक्ता है तो अंतर को कोई जड़ उपाधि साधना करे फिर उसको फल मिलेगा क्या तो चेतन आत्मा ही करता है अब ये अब थोड़ा सा ये देख लीजिए प्रसंगता विस्तार से नहीं बताएंगे कि अपना पाठ चलाना है छोटे सी ग्रंथ है ये भी उसको देख लो रख भी सकते हैं आप लोग ये जो शंकर भाष्य की स्थिति थोड़ा आप देख लीजिए शुरुआत का ही प्रथम प्रश्न इसका देख लीजिए ये एक पेज पर आ जाइए जहाँ शंकर भाष्या मिल गया ये शंकर भाष्य की स्थिति देखना शांख प्रश्न एक मिला पढ़ो क्या लिखा है सांख्य का हम्म, हम्म, के पास, शांकर भाष्र में शांति का खंडन किया गया है न तो ब्रह्म दो तीन छत्तीस विज्ञानम यज्ञ तनुते परमाणु तनुते क्या विज्ञानम यज्ञ तनुते आगे क्या याद है इच्छा है, कर्मों को करता है कौन विज्ञान विज्ञान है ना तो विज्ञान का अर्थ शंकराचार्य ने वहाँ पर क्या किया जीव जीवात्मा कर दिया बुद्धि अर्थ किया और बुद्धि में कर्तृत्व का खंडन कर दिया और कर्तित्व किसने मान लिया विज्ञान में विज्ञान में मतलब विज्ञान यज्ञ की यज्ञ आदि कर्मों को कौन करता है विज्ञान? तो विज्ञानी कर्मों का कर्तृत्व किसमे जाएगा विज्ञान में और विज्ञान कर जीवात्मा में मान लिया और सांखे करते हैं सांख के अनुसार बुद्धि करता है बुद्धि में करतृत्व शंकराचार्य ने सूत्र दो तीन के भाष्य में शांत मत का खंडन कर दिया मतलब बुद्धि में कर्तित्व का खंडन कर दिया और किसमें कर्तृत्व मान लिया जीव में और विज्ञानों तो में ज्ञान यहाँ तैतु निषद है और तैत की व्याख्या भाष्य में शंकराचार्य विज्ञान करते क्या करते हैं जीवात्मा विज्ञान कर हाँ। तो करते हैं ऐसे तो कर्तृत्व किसने हो गया जीवात्मा में जीवा आत्मा में कर्तृत्व मानकर ही संख का खंडन हो सकता है बुद्धि में कर्तित्व मानकर संघ का खंडन होगा तो संघ किसमें कर्तित्व मानता है तो बुद्धि में कर्तित्व मानने का मतलब है संख को स्वीकार करना और सांख का खंडन कब होगा आत्मा में करतारे तो ये बात समझ में आई नहीं। नहीं। नहीं। तो ये शंकराचार्य आत्मा में कर्तृत्व कर का खंडन किया किन्तु, किन्तु, का प्रतिपादन करते हुए शंकराचार्य ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया ब्रह्म सूत्र दो तीन चालीस में और दो तीन छत्तीस में क्या किया था शांत मत का खंडन और स्व सिद्धांत का प्रतिपादन कहा किया दो तीन में उसी विज्ञान पद का अर्थ बुद्धि किया पहले विज्ञान करते क्या किया जीवा जीवात्मा और अब क्या कर दिया बुद्धि तथा बुद्धि में ही का मंडन किया है तो शंकर भाषा का विरोध हुआ कि नहीं हुआ शांकर खंडन करते समय किसने कर्तित्व मान लिया में। आत्मा में और अब का प्रतिपादन करते समय बुद्धि में विरोध हुआ ना इस विरोधाभास का भंतिकार ने उल्लेख किया है स्पष्ट रूप ऐसी विरोधाभास है में आती है बात? अब अब ध्यान देना, तो अब ये हो गया और में का खंडन कहा किया? जब किया नहीं। था। नहीं। और समझ के प्रतिदन में किसने कर्तित्व मान लिया नहीं। नहीं। तो आप विचार करके बताइए यदि बुद्धि में कर्तृत्व हो तब तो शांकर मत की और कोई विशेषता होगी शांत मत पे दोनों बराबर हुए की नहीं हुए तो शांक खंडन कब हो सकता है जब आत्मा में तुम्हारे करते तुम्हारी ऐसा लोगों के सामने कहा जाए ना पहले तो लोगों का ध्यान ही नहीं जाता है शंकरवास पढ़ते पढ़ाते रहेंगे ध्यान जाता ही नहीं लोगों का हजर सीट के बारे में आपको बताया था स्वामी सत्यनंद जी ने कहा तो उनका ध्यान बोले हमारा तो ध्यान गया नहीं स्वामी जी बोले है हजर सीट कहते है देखो देखे अच्छा मैं तो इतने बार पढ़ा पढ़ाया हमारा ध्यान ही नहीं गया हमको ध्यान ही नहीं जाता है लोगों का ध्यान ही नहीं जाता है ऐसा मान लीजिए जब ध्यान जाए तो लोग क्या कह देते हैं आचार्य को आत्मा में कर्तृत्व मान्य नहीं है जीवात्मा में कर्तित्व मान वो सांख का खंडन करने के लिए वैसा कह दिया लेकिन उनको मानने जब नहीं, नहीं मानते तो खंडन हो पाया सांख का नहीं। खंडन नहीं हो पाया बल्कि ये चतुराई और सिद्ध हो गई कि जो नहीं मानना है वही मान रहे हैं तो चतुराई और हो गई तो सांख का खंडन हुआ और यदि सांख का खंडन ऐसे हो तो इनका भी खंडन हो बराबर है कि नहीं है तो कोई भी विशेषता नजर नहीं आती है तो ये जो वह प्रथम है हम अधिक नहीं चल रहे हैं कि ये विषय अलग है समझ सको तो समझ लेना इसके पेज तो ये जो इस पर है, ए, ए, ए, पूरा यही है। इसका समाधान बामदेव महाराज ने दिया था अगले पेज पर है ठीक है ये कर्पात्री जी का और बामदेव जी के साथ जो स्वामी शंकरानंद जी का शास्त्रार्थ हुआ ना वो है तो ये स्वामी जी ने कहा फिर ये कुछ समाधान दिया इन लोगों ने और उसका समाधान का भी निराकरण चौथे पेज पर है है ना? अच्छा, देखो, तो आप नक्षेप में देख लेना शुरू में ना दूसरा फेहरा शंकराचार्य को स्व विज्ञान विज्ञान पदकार बुद्धि ही मान्य है और उस बुद्धि में ही कर्तित्व मान्य हैं? है? इसी का प्रतिपादन दो तीन चालीस के भाषण में किया है ठीक है तो संक्षेप में देखो एक नंबर देखना नीचे से मिलेगा पहली बात तो यह है कि तैत्री भाषा से ही विरोध हो गया कि उन तैत्री भाषा में क्या किया उन्होंने जीव ऊपर देखना परम का यह समाधान मिलेगा परम मंजी का यह समाधान तैत्री से विरुद्ध होने के कारण है पुनः नहीं है, नहीं है। नहीं। क्योंकि तैत्री तैतृाष में श्री शंकराचार्य ने विज्ञान पद का अर्धसमत से विज्ञानवान अर्थात जीव भी किया है और जीव में ही यज्ञ का कर्तव्य माना है है ना तो नीचे देखना परम वंश जी के दिए समाधान में निम्नलिखित बातें भी विचारणीय हैं। परम वंश जी की मान्यता अनुसार आचार्य को बुद्धि में कर्तृत्व तो सुमत से मान्य है बुद्धि में कर्तृत्व तो कैसे मान्य है खंडन तो वाद से किया वाद मतलब जो नहीं मानते हैं वो मानकर खंडन कर देना ऐसी उनकी मान्यता ठीक नहीं क्यूँकी प्रौढ़वाद में भी सुमत का खंडन नहीं किया जाता हुं? किंतु स्वमत में अमान्य बात मानकर भी स्वमत का समर्थन ही किया जाता है हो गया दो नंबर देखना परमजी के मतानुसार आचार्य को स्वत में स्वमत से बुद्धि में कर्तृत्व मान्य है बुद्धि में कर्तृत्व कैसे मान्य है सुमत से ऐसी दशा में, में, तो में? में आचार्य ने बुद्धि में कर्तृत्व का खंडन करने के लिए जो युक्तियाँ दी किसने वो युक्तियां दी है आचार्य संक्रक ने क्यों युक्तियां दी है बुद्धि में कर्तृत्व का तो यदि वे सब युक्तियां हैं यदि वे तो उससे भी खंडन हो गया कि वो में का मानते हैं, हैं, और यदि युक्तियां तो शांत का भी खंडन होगा यदि वे असत युक्तियां हैं तो उनसे शांत मत का भी खंडन इस प्रकार तो आचार्य ने स्वघातक प्रयास किया या निरर्थक प्रयास किया ऐसा प्रयास किया जो उनके अभी घातक हो गया या निरर्थक हो गया तो आचार्य पर दो सारोपण कि नहीं हुआ आगे देखे नंबर में वंशी के मतानुसार ये बामदेव महारे है परम वंशी के मतानुसार आचार्य को विज्ञान पद का अर्थ बुद्धि मान्य है विज्ञान का क्या समान है और वही अर्थ जब सांख्य दो तीन छत्तीस सूत्र में करता है तब आचार्य उसका अर्थ बदल कर जीव कर देते हैं तो समत्से, समत्से हुआ इनका ने। ने। तो पुनः समन के अवसर पर सूत्र दो तीन के भाग में उसी विज्ञान पद का बुद्धि कर देते हैं इससे तो स्पष्ट इस अवसरवादिता का दोष आचार्य कर आ जाता है अवसरवादी भी सिद्ध होते हैं जैसा ये अर्थ करते हैं अच्छा तो अब नीचे का पेरा देखना छोड़ दो ऊपर लिखे विचार से यह सिद्ध हो जाता है कि सूत्र दो तीन छत्तीस में आचार्य ने समझ से ही बुद्धि में कर्तित्व का खंडन किया है तो अभी तो संघ का हो ऐसी दशा में जब बुद्धि में करतृत्व है ही नहीं तो बुद्धि उपाधि के निमित्त से आत्मा में उपाधि करतृत्व आएगा मतलब ये शांकर वास्तु की स्थिति आपको संक्षेप में बता दी गई है ना ग्रंथ में चलने से पहले इसकी दो लाइन और आप देख लीजिए जो है हैं ये ये अधीन करते और ये क्यों बता रहा थोड़ा हाँ देखो सूत्र में प्रधानता का खंडन किया गया है मत का। जानते हैं ना ब्रह्म सूत्र में मत का खंडन किया गया है है ना? क्योंकि न्याय और में तो वैसा आत्मा की तो कोई चर्चा नहीं थी साथ शांत में जरूर के आय प्रकृति पुरुष बंधन मोक्ष का विचार करता है तो इसलिए ब्रह्म सूत्र का प्रधान प्रतिपक्षी कौन है हाँ मत का ही प्रधानता से खंडन किया जाता है और की आत्मा को कर्ता मानता है और के मतानुसार वो भोग वो कर्ता तो है नहीं और सांख्य के आजकल जो सांख प्रचलित है इसके अनुसार इस पर को माना जाता है नहीं माना जाता है और आत्मा को कर्ता माना जाता है तो अब सांख्य मत का निराकरण करने के लिए ही व्याजी ने ब्रह्म की रचना की है तो ब्रह्म सूत्र की रचना की और सांख्य का निराकरण करने के लिए उसमें कर्त अधिकरण है ब्रह्म ब्रह्मसूत्र में ब्रह्म सूत्र के कर्त्याधिकरण में आत्मा का कर्तृत्व माना गया है और बुद्धि के कर्तृत्व का खंडन किया गया है समझ में तो सांख्य मत से वेदांत मत की विशेषता कब सिद्ध होगी जब कर्तव्य आत्मा में माना जाए किसमें तभी तो संघ से विशेषता सिद्ध होगी बताई समझ में एक कर्त्याधिकरण है और ब्रह्म सूत्र का परायधिकरण है की आत्मा का कर्तित्व जो है जीव का कर्तृत्व इस परमात्मा के अधीन है तो जीव का कर्तृत्व यदि माने तभी तो परमात्मा के अधीन मानता कर सकते। तो इनकी सार्थकता कब होती है जब आत्मा को क्या माना जाए करता माना जाए भोक्ता माना जाए तभी वेदांत की विशेषता सांख्य मत से सिद्ध होती है और सांख्य की तरह स्वयं मान लेना करता नहीं है तो कोई विशेषता सिद्ध होगी तो फिर वो वो वेदांत के अनुयायी नहीं हो सकते हैं जो आत्मा को करता नहीं मानते हैं वो तो संघ के अनुयायी हो गए तो तो भी भी देते हैं। सरकार भी भी इसी का प्रधानता से निराकरण करने के लिए भगवान बाधरायण ने ब्रह्म सूत्र का प्रणयन किया शांत मत में कर्तृत्व किसका धर्म है बुद्धि का का प्रकृति भी कह सकते हैं आत्मा का है नहीं। तथा बुद्धि के सानिध्य ऐसी से आत्मा में ज्ञात कल्पित है आत्मा में ज्ञात कैसा है किस्मत में शांत मत में इस मत का ब्रह्म सूत्र में व्योत एव तथा कर्ता शास्त्रा इन दो विकल्पों के द्वारा निराकरण किया गया है एव, जो पहला सूत्र है ना इसमें आत्मा को ज्ञाता सिद्ध किया गया कैसा सिद्ध किया तो सांख्य मत में आत्मा का तो कैसा औपाधिक है? है तो सांख्य मत का जब निराकरण करने के लिए ज्ञाता कहा गया तो कैसा गया था मान्य ब्रह्म सूत्रकार को ज्ञाता है सांख मत में और उसका निराकरण करने के लिए जब सूत्र बनाएंगे तो फिर कैसा ज्ञाता हो जाएगा स्वाभाविक तो ज्ञाता होगा कैसा होगा सूत्र तो हाँ, बनाने की क्या जरूरत है और कर्ता शास्त्रार्थ द्वारा आत्मा में क्या सिद्ध किया गया कर्तव्य तो। तो। इन दो अधिकरणों के द्वारा निराकरण किया गया है किसके मत का तो, तो आत्मा में ज्ञात और तो, कर्तृत्व तो स्वीकार करने वाले वेदांत मत के होंगे या न स्वीकार करने वाले और जो शांकर में नहीं स्वीकार किया जाता है सांकर वेदांती तो वेदांत मत के अनुयायी हो सकते हैं क्या इन तो दो अधिकार अतः कहते हैं केवलाद्वैत को शांक्रमठ को ये वेदांत मत के अनुयायी हो सकते हैं क्या हो सकते हैं क्या अक्षेप है अच्छा अज्ञात कर्तृत्व औपाधिक सिद्ध हुए क्या वो तो कैसे मानना पड़ेगा तो स्वाभाविक क्यों मानना पड़ेगा क्योंकि वो औपाधिक है नहीं हाँ अच्छा नहीं। अब ये, अब अपना जो है ना पाठ अब देखा पाठ देखो ये परमात्मा जो है वो पैसा क्यों कैसा होगा औ हो सकता है क्या भगवान है वो स्वाभाविक है तो व्यास जी ने जो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा प्रथम सूत्र बनाया और वो जिज्ञास ब्रह्म में का लक्षण क्या है तो उन्होंने लक्षण क्या, क्या किया जन्म तो जगत कारणत्व ही ब्रह्म का लक्षण तो क्या यथो ईमान भूतान जायंत जन जाता जीवं यद पर्यंत सत्य जिज्ञास का सूत ब्रह्म यही है ना तो जगत जन्मादि कारणत्व जो सविधेष ब्रह्म है वही व्यास जी को मान्य है वही सूचियों को मान्य है में। और शाका चंद्रे और ऐसा ऐसा लगाकर कर जो निर्विशेष कह रहे हैं वो श्रुति कह रही है सूत्र कह रहे हैं वो शंकराचार्य का स्वमत है मत, मत अच्छा ब्रह्म सूत्र के उपक्रम में ये स्थिति है उपसंघार देखो अनावृति सबदार अनावृति सबदार कि भगवान के धाम जाकर फिर आता है इसका मतलब है कि सविशेष ब्रह्म में जो श्रुति हैं, उसी की प्राप्ति में नहीं सूत्र का अलग से कुछ है ही नहीं अलग से जो कुछ कहता है सूत्र को छोड़कर श्रुति को छोड़कर उसका अपना मत हो जाता है, होता है तो अब अपने पाठ में आ जाइए। कई दिनों से पाठ से बाहर चले गए थे आ, यहां हाँ पाठ अपना यहाँ है कहाँ तक चल था काम ठीक है तो ज्ञाता इसी उपच्छयोग आत्मा को ज्ञाता कहने से कर्ता करता भी कसन हो गया haiensis, love, ये तो बता दिया था इतना अच्छा बताना है अभी से बताना है तो <informative> <awareness> ये जो क्या था पहले आत्म मन प्राण विलक्षणम आगे हरणम आनंद रूपम और ज्ञान भूतम तो आशुष को लोकाचार स्वामी ने क्या कहा था ज्ञान ज्ञान काश्रय अर्थात ज्ञाता कहा था तो ज्ञाता तो कहा कोई शंका कर सकता है कि वहां ज्ञाता कहा गया पर सिद्धांत में आत्मा को जैसे ज्ञाता माना जाता है वैसे ही कर्ता भुक्ता भी माना जाता है, है। तो केवल ज्ञाता कहने से नहीं उतारेगी कर्ता भुक्ता नहीं कहा तो इस शंका के समर्थन के लिए यह पंक्ति उपस्थित होती है की ज्ञाता इस कथन से ही ज्ञाता इति एवं कर्ता भोक्ता चा उत्तम भवति ज्ञाता इस कथन से ही आत्मा कर्ता है और आत्मा भोक्ता है या कथन हो जाता है या कथन ज्ञाता इस कथन से ही आत्मा कर्ता है और आत्मा भोक्ता है या कथन हो जाता है कैसे हो जाता है प्रश्न होगा उत्तर है क्योंकि कर्तव और भोक्तृत्व ज्ञान की अवस्था विशेष है करतृत्व और भोक् ज्ञान की दा दा तो इसको समझना पड़ेगा तो समझ आप इसको समझिए आत्मा ज्ञान स्वरूप है उसके एक ज्ञान रहता है वो कैसा है? उस, उसको क्या कहते हैं और आत्मा कैसी है क्या परिमाण है उसका आत्मा का परिमाण क्या है अणु आत्मा कहाँ रहती है शरीर में हृदय में रहती है और सम्पूर्ण शरीर में धर्मभूत ज्ञान उसका फैलता है ना उस ज्ञान के द्वारा ही वो सबको तो प्रकाशित तो करती तो है तो आत्मा तो तो तो तो तो अभी यहाँ ये ज्ञान की अवस्था विशेष को समझने का प्रयास कीजिए देखना सुख क्या है अनुकूल रूप से अनुभव में आने वाला ज्ञान ही सुख है अनुकूल रूप से अनुभव में आने वाला ज्ञान और प्रतिकूल रूप से अनुभव में आने वाला ज्ञान ही तो सुख सुख क्या हो गए ज्ञान ज्ञान ज्ञान विशेष अंकुश देखो सभी ज्ञान अनुकूल रूप से अनुभव में आते हैं जैसे जैसे घटा विषयों का अनुभव होता है वैसे ही ज्ञान का भी अनुभव होता है जैसे सुनो, अयम घटा इस प्रकार हुआ जिसको कि एक ज्ञान कहते हैं है, है ना? अयम घटा इस प्रकार घट अनुभव होता है और घट ज्ञान का अनुभव किस प्रकार होता है घटा माह जाना घट ज्ञान वहां इस किस प्रकार की इसका होता है घट के इसको नैय्या क्या कहते हैं अनु व्यवसायी है ना तो तो घट ज्ञानवान हम इस ज्ञान का घट ज्ञानवान हम इस प्रकार जो ज्ञान हुआ इसका विषय क्या बना घट का और घट भी बन गया व्यवसाय का व्यवसाय ज्ञान का विषय भी अनुव्यवसाय ज्ञान का विषय बनता है है ना तो न्याय मत में ज्ञान स्वयं प्रकाश नहीं है इसलिए व्यवसाय ज्ञान का प्रकाश किससे होता है अनुव्यवसाय ज्ञान से विशेषा मत में ध्यान देना घटाती स्वयं प्रकाश नहीं है घटाती तो ज्ञान से प्रकाशित होते हैं और ज्ञान स्वयं प्रकाश है ज्ञान कैसा है Sorry, uh, ये ध्यान रखना ज्ञान कैसा है तो uh, so, ज्ञान को प्रकाशित करने के लिए दूसरे ज्ञान की आवश्यकता hmm. कौन जैसे स्वरूप भूत ज्ञान स्वयं प्रकाश है वैसे धर्मभूत ज्ञान भी okay. स्वयं प्रकाश है ज्ञान दो थोड़ा तो जैसे कि ये घटम जानी अथवा घट ज्ञान वाला हम इसके द्वारा घट का प्रकाश हुआ और घट ज्ञान का भी प्रकाश हो गया किसका प्रकाश हो गया घट ज्ञान का भी हाँ तो घट का प्रकाश किसने किया घट ज्ञान घट ज्ञान घट का प्रकाश किससे हुआ घट ज्ञान से घट घ्यान ज्ञान ज्ञान ही है घट का प्रकाश हुआ घट ज्ञान से। और घट ज्ञान का प्रकाश किससे हुआ उसी से क्यों वो कैसा है स्वयं प्रकाश है स्वयं प्रकाश क्यों ध्यान देना ज्ञान होने के बाद में संदेह होता है मुझे ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ क्यों क्यों स्वयं प्रकाश है बातें हाँ तो घट भी प्रकाशित है घट का ज्ञान भी प्रकाशित है और सब आत्मा के लिए प्रकाशित है इसलिए आत्मा घट का भी ज्ञाता बन रहा है घट ज्ञान का भी ज्ञाता बन रहा है आत्मा जैसे घट का ज्ञाता बनता है वैसे घट ज्ञान का भी क्योंकि वो आत्मा के लिए सब प्रकाशित होता है तो संक्षेप में समझिएगा जो सुख दुख है ना तो सुख दुख ये क्या है ये वृत्ति सिद्धांत में किसकी मानी जाती है धर्मभूत ज्ञान तो सुख दुख भी धर्मभूत ज्ञान की वृत्तियां हैं अनुकूल रूप तो अच्छा. तो से प्रतीत होने वाला ज्ञान क्या है सुख क्या है अनुकूल रूप से प्रतीत होने वाला सभी क्या और सुख दुख अवस्था विशेष को प्राप्त किया हुआ ज्ञान ही सुख दुःख है अवस्था विशेष को प्राप्त किया हुआ ज्ञान ही इसको लिखना चाहते हो तो लिख लो जल्दी से अनुकूल अनुभव में आने वाला ज्ञान ही सुख है अनुकूलत्व न अनुभव में आने वाला ज्ञान ही सुख है तथा प्रतिकूलत्व अनुभव में आने वाला ज्ञान ही दुख है लिखा अच्छा और ये भी लिख लेना लिखते जाओ तो इसको लिखो पहले प्रतकूल नौ में आने वाला ज्ञान ही दुख है इस प्रकार अवस्था विशेष को प्राप्त किया हुआ ज्ञान ही सुख और दुख रूप होता है इस प्रकार अवस्था विशेष को प्राप्त किया हुआ ज्ञान ही सुख और दुख रूप होता है अवस्था विशेष को प्राप्त किया हुआ ज्ञान ही सुख और दुख रूप होता है ठीक सुखत तो सुख तो है सुखत्वस्था वाला ज्ञान क्या होगा अब सुनिए यहाँ पर अब न्याय मत को थोड़ा बता दू चलो बता दें अपेक्षा तो नहीं है न्याय मत ने देखो बुद्धि चौबीस गुणों में से आत्मा के गुण कितने बताए गए बोलो कौन थे बुद्धि धर्म धर्म और कितने हुए ये संख्या आज नो हुए हम्म धर्म धर्म संस्कार नो हो गए लेकिन वो सर्क में आता ना भुण जादे, भुण जादे या तो है ना बुद्ध याद अष्ट आत्मात्र है ना तो वो संस्कार को छोड़कर क्योंकि वहाँ भावना है ना भावना के तीन वेद बताए गए कौन वेद स्थिति और संस्कार तो वेद स्थिति स्थापक वो संस्कार किस प्रकार की भावना हुई तो उसमें संस्कार किस रहा आत्मा में वेद स्थिति स्थापक आत्मा में रहे इसे अष्ट आत्मात्र ऐसा न्याय शास्त्र बताया जाता है ठीक है वो नो है न तो यहाँ पर बुद्धिदर से ज्ञान तो न्याय मत में ज्ञान अलग हो गया और सुख दुख अलग हो गया सुख दुख मत रही समझ में तो ध्यान देना जैसे न्याय सिद्धांत के अनुसार जैसे झटपट का ज्ञान होता है वैसे सुख दुख का भी ज्ञान होता है आत्मन के संयोग से क्या उत्पन्न होता है सुख सुख क्या उत्पन्न होता है और फिर उसका क्या होता है सुख का ज्ञान सुख सुख का क्या होता है सुख का तो यहाँ न्याय मत में क्या है कि अलग है और उसका ज्ञान अलग है और विशेषता वह इसमें अलग अलग नहीं माना गया अनुकूल रूप से अनुभव में आने वाला ज्ञान ही सुख है और प्रतिकूल रूप से अनुभव में आने वाला ज्ञान ही हाँ न्याय मत में थोड़ी विसंगति भी देख सकते हैं कैसी ज्ञान और विषय का एक काल में होना अनिवार्य है कि नहीं है जैसे इस विषय को आप जानते हैं तो आपका ज्ञान और ये वस्तु एक काल में है कि नहीं है प्रत्यक्ष ज्ञान जो होगा ना प्रत्यक्ष ज्ञान के सम काल में उसका विषय होना चाहिए प्रत्यक्ष ज्ञान के सम काल में ज्ञान और उसको उसका प्रत्यक्ष ज्ञान सम में होना चाहिए समझ में आती बात अब ये बताइए नैयाक मत में ये जो बुद्धि शुद्ध की इच्छा ये सभी मित्त है की क्षण क्षणिक है तो जब ये सुख के रहते सुख का ज्ञान हो पड़ेगा तो जिससे ज्ञान एक काल में हो पाएंगे तो जब एक काल में नहीं होंगे तो ज्ञान उसको कैसे प्रकाशित करेगा इसमें से इस दिखे दिखे। दिखे आती है ना आती है ना? अच्छा और फिर विशिष्टा गौरव भी है गौरव भी है ना तो यहाँ पर क्या है अनुकूल रूप से नौ में आने वाला ज्ञान सुख है प्रतिकूल रूप से नौ में आने वाला ज्ञान क्या है और समझो आप एक ज्ञान ही इच्छा है क्या इसको समझाना है इसे लिखा रहा हूँ मैं आपको अपेक्षात्मक अच्छा तो ज्ञान ही इच्छा है और अच्छा ज्ञान ही इच्छा है अच्छा तो ज्ञान ही क्रोध है ये आपने द्वेषात्मक ज्ञान ही क्रोध है किसी प्रकार है कृति भी इसी प्रकार अवस्था विशेष को प्राप्त किया हुआ ज्ञान ही कृति है अवस्था विशेष को प्राप्त किया हुआ ज्ञान ये क्या है कृति है तो यह ध्यान देना सुख दुख इच्छा क्रोध द्वेष ये सब क्या हो गया, गया। ज्ञानी हो गया अब सुनिए तो आत्मा करता है तो कर्ता कर्तित्व तो क्या है कृतिक आश्रय होना कृषि मत को कृषि कृषि कृतिमत्व का क्या अर्थ है कृति है निकाश्रय आत्मा बताया गया ना तो कृति क्या है अवस्था विशेष को प्राप्त किया हुआ धर्मभूत ज्ञान ही क्या है कृति और ज्ञान का क्या होती है आत्मा अवस्था विशेष को प्राप्त किया हुआ ज्ञान ही क्या है कृति तो कृति का आश्रय क्या हो गई आत्मा और कृति कृति ये तो है। क्या है ज्ञान तो देना, कृति धर्म-बुद्ध की अवस्था विशेष है ना कृति क्या है भी भी हाँ तो कृति धर्म भूत ज्ञान की अवस्था विशेष है पंक्ति लगाइए लगेगी कहते हैं ज्ञाता इस कथन से ही आत्मा करता है और आत्मा भोगता है या कथन हो जाता है क्योंकि कर्तव और भोक्तृत्व का ज्ञान अवस्था विशेषत्व है और इस भोक्तृत्व को कल बताएंगे क्योंकि ज्ञान की अवस्था विशेष है कर्तृत्व क्या है कर्तृत्व तो रूप है कर्तृत्व में आपको क्या पड़ा जाता कर्तृत्व क्या है कृति कृति आश्रिय और कृति आश्रित्व का क्या हो जाएगा कृतिमत्व का मतलब कृति तो ज्ञान की अवस्था विशेष है नहीं है? नहीं। है? है। है, कि नहीं क्या ज्ञान की गुती। गुती। तो क्या हो गया? ज्ञान की अवस्था विशेष। तो कृति रूप कर्तृत्व का आश्रय कौन हो गया आत्मा और ये ज्ञान की अवस्था विशेष होने से कृति और कर्तव्य तो एक प्रकार का ज्ञान ही हो गया तो ज्ञान का आश्रय होने से आत्मा को क्या कहते हैं ज्ञान का आश्रय होने से ज्ञान का आश्रय होने कहने से ज्ञान का होने से आत्मा को कहते हैं और कृतिक्व का आश्रय होने से क्या कहते हैं कर्ता और कृति रूप कर्तृत्व तो ज्ञान की अवस्था विशेष है इसलिए ज्ञाता कहने से कर्ता का गठन हो गया ज्ञाता कहने से ज्ञाता का मतलब ज्ञान का आश्रय और कृति रूप कर्तित्व तो एक प्रकार का ज्ञान है कृति रूप कर्तित्व इस प्रकार का तो ज्ञाता कहने से उसके कर्ता होने का कथन हो गया देखो असुविधा होगी तो कल फिर समझाएंगे है ना ज्ञाता इस कथन से ही आत्मा कर्ता है और भोक्ता है या कथन होता है क्योंकि कर्तृत्व तो ज्ञान की अवस्था विशेष है या कर्तव तो ज्ञान का अवस्था कर्तृत्व तो क्या है ज्ञान की अवस्था, अवस्था, अवस्था विशेष है जो लिखाया है ना अवस्था विशेष को प्राप्त किया होगा ज्ञान ही क्या है कृति है वहाँ ये भी लिख लो क्या दूसरे शब्दों में कह लो कि कृति ज्ञान की अवस्था विशेष है कृति ज्ञान की और या कृति ही कर्तित्व है लिखो कृति ज्ञान की अवस्था विशेष है <coughs> लिखा और या कृति ही कर्तव है लिखा <coughs> तो लिखिए कर्तृत्व तो कृति क्या लिखा कृति <coughs> का आश्रय होने से आत्मा को कर्ता कहते हैं क्या लिखा कृति रूप या कृति रूप तो लिखना कोई बात नहीं ऐसा लिखो कृति रूप कृतिक एक ही दोनों लिख सकते हैं कर्तिक रूप कृतिक आश्रय होने से आत्मा को कर्ता कहते हैं और कृतिकूप कर्तृत तो एक प्रकार का ज्ञान है कृति रूप कर्तृत एक प्रकार का ज्ञान है लिखा। और ज्ञान का आश्रय होने से ज्ञाता कहते हैं कृति रूप तो एक प्रकार का ज्ञान ही है और ज्ञान का आश्रय होने से ज्ञाता कहते हैं समझ जाए बात तो ज्ञाता कहने से कर्ता का कथन हो गया कि नहीं हो गया ज्ञाता कहने से कहा जाता है ज्ञान का आश्रय ज्ञाता कहने से क्या होता है ज्ञाता शब्द से क्या कहा जाता है ज्ञान का ज्ञाता शब्द से कहा जाता है ज्ञान का आश्रय और कृति और कर्तव्य एक प्रकार का ज्ञानी है एक प्रकार का तो कृति कृति कृति का का का आश्रय आश्रय आश्रय से से, से उसको क्या होने और कृति एक प्रकार का ज्ञानी है ज्ञान का आश्रय होने से उसको क्या कहेंगे ज्ञाता तो ज्ञाता कहने से कर्ता का कथन हुआ भी नहीं हुआ हम्म, हो गया ओम पूर्ण मद पूर्ण पूर्ण शांति शांति शांति फलट चलेगा है ना